क्या लोग सत्र और कोई माया भी कैसे बनेगा बताओ बिग्र पहले पहले सत्र बोलो बिन्नी कैसे आ गया उस शत्र से और क्या शब्द बनेगा hmm. क्या बनेंगे और शब्द क्या बनेगा यशस्वी और हैं और मेधा भी यशस्वान किससे बनता है किस सूत्र से असमया मेधा से बन जाए असमया मेधा सा जो भी से बन नहीं बन जाएंगे हम नहीं बनिए यशस्वी कैसे बनेगा विग्रह क्या है अब बताओ अब ब्रह्म दोनों बताओ हाँ विग्रह क्या बनेगा नहीं कोई सुनता है समझता है जब हाँ। ये बोलते हो सस्ती क्या बोला हाँ यशस्वी विग्रह बताते तो यशो अस्य अस्ति इति सी क्या अलौक्य विग्रह क्या होगा आगा। आगा। फिर कोई तथेत प्रत्येक क्या आगे तथित प्रत मत मतलब प्रत्यय यी बनने के लिए क्या प्रत्येह हाँ <laughs> केशवस शब्द बनेगा बोलो एक क्या बहुजन का नै के केश अशी केश हाँ केसाद वो या वो वो या वो आ है ना वो वो वो हाँ केशाद वो अन्यतर के से अर्णव कैसे बनेगा मनेगा केसाद वो क्या होगा हाँ विग्रह हो बताओ हाँ अर्णश्दे नपुंसक अर्णसी सहित अस्म शब्द का अर्थ क्या है समुद्र दंडी शब्द कैसे बनेगा विग्रह बताओ दंड अस्थि प्रातवे क्या हो गया दंडिन दंडीन नकारांत दंडिन दंडीन क्या प्रथमांतर बनेगा दंडी कैसे बनेगा दंडीनगर सुधन प्रसारण सूत्र से दीर्घ हो जाएगा इंधन प्रसारण सु कहाँ करता है सु पर दीर्घ करता है कौन सा सु क्या है दीर्घ करने के शुच सर्वान स्थान चार समुद्र में लगे क्या? क्यों नहीं रह गया प्राप्त जी दिया नहीं रहे क्यों आर्यमन नहीं हन कुछ सारे शौच से नियम हो गया शिपरत होगा सुपर सुपरत नहीं होगा तो सुपर सुपरत करने के लिए शौच मेधावान क्या तो सूत लगे मेधा बान बनाने के लिए ये तीनों से बोलो मेधावान लगाने के क्या सूत तो लगेगा मतुब हो ये प्राणी तो नहीं लगेगा लज क्या प्राणी क्या प्राणी नहीं प्राणी का अवयव है अवय होना चाहिए क्या है प्राणी नहीं प्राणी नहीं होना चाहिए ना प्राणी का अवयव नहीं होना चाहिए प्राणी का अवयव क्या है ये सूक्ष्म भाई भाई मेधा <laughs> हाँ प्राणी अंगात वो है अंग से ही होगा प्राणी नहीं मेधा प्राणी है अंग नहीं पामन विग्रह हाँ बोलो विग्रह पाम क्या तो क्या प्रत्येह पामसी अस्थि अथवा बहुवचन करी पासी ठीक है हो गया वाग्मी वाग्मी बोलो वाग्मी क्या सतो लग गया क्या विक्रह बनेगा विग्रह नहीं होता है वाचो अश्ति वाचो कहाँ क्या रूपये प्रथम एक वो च नहीं या दिवोचन या बहुचन है वाचो मतलब वाचो एक वचन है ना दिवच नहीं क्या बनेगा वाचो बहुचन है एक वो चन एक वो चन वाच वाचो एक वोचन है दिवचन बहुचन बताओ बो अस्थि किस बनेगा चो अस् हम्म आगे देखो अतः प्राग दिशिया प्राग दिशा प्राग दिशो विभक्ति सूत्र है प्राग दिशो विभक्ति उसके पहले जितने विभक्ति संज्ञके दिक्षभ्य प्राग् वक्ष्यम प्रतय विभक्ति स्यु ये प्रथम सूत्र है ये सताईस में आएगा दीक्षा अस्ताति इसमें आता है दीक्षा नहीं इसमें नहीं लग में नहीं तो ये आज्ञा आएगा उसकी तब तक बक्षमणा प्रत्यय विभूति संज्ञा विभूति संज्ञा करने के लिए पहले कुछ सूत्र आया आया तीघन हैं क्या डर लगता है ना बनने के लिए हैं क्या बोलते हो विभक्ति आया है क्या ये विभूति संज्ञा करने के दूसरा सूत्र है प्राग देश विभूति जो सब प्रत्यय की विभूति संज्ञा हो जाएगी किंग सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्य कि सर्वनाम अरु बहु सर्वनाम में जितने शब्द बहु शब्द शब्द कि गण में किम शब्द है क्या तो किम शब्द को अलग से कहा है आगे दिया अद्वैदिभ्य हो द्विदि द्विदि शब्द को छोड़ शब्द को छोड़ करके द्वियादि सर्वनामा सर्वनाम गण में दी के आगे क्या क्या शब्द है हाँ यमद अस्मद्वतु किम यमदस्मदवतु किम त्याग्ञा यस्मदस्मदवतु बाबा ये तीनों शब्द से नहीं होगा सर्वनाम शब्द से किम से और बहु शब्द से ये अधिकार चलेगा जो प्रत्यागे कहेंगे इन शब्द से होगा किम शब्द सर्वनाम और बहु से किम सर्वना बहुशब्देग्दिशोक्रीय से दिखब्देभ्य सूत्र आने तक जो जो प्रत्यय कहेंगे किम शब्द से सर्वनाम पठित शब्द से बहुशब्द से पंचम या तसील पंचम अंत से तसील प्रत हो जाएगा स्वाथम पंचम अन्तेभ्य कि तहसीलवा सियात पंचम अंत से तहसील हो जाएगा राम तो पंचमें अंत उसे हो जाएगा तहसील नहीं है हाँ किम सर्वनाम बहु किम पंचम अंत कहने पर किस किस किया किम सर्वनाम बहु तसली हो जाएगा विकल्प से विकल्प नहीं कहेंगे तो हमेशा तसली कर करना पड़ेगा ऐसे पंचम तो प्रयोग हो सकता है अकस्मात प्रयोग हो है और आगे तसली करके भी प्रयोग कर सकते हैं कुतिहो किम कुह सिया च विभक्तो परत किम को किम को कुआ आदेश होगा ति हो त और हिम कार अकार उचान के लिए विभत्ति का विशेषण नहीं यदि तदाथा बल ग्रहण तादो हादो विभत्ति पर रहते किम को कु हो जाएगा किम शब्द पंचमंत्र तो क्या रूप बनता है कस्मात कस्मात आगे पंचमंत्र से हो जाएगा तसील स्वार्थ में किम गस, गसी आगे तस्ल हो गया पंचम्या तसील प्रातिवेद संख्या किस सूत्र से सुपो था तू लोपनी बाद क्या बजेगा किम तस तसली करेगा तस् कु तादि विभूति पर परहते किम कु अग्रे तस तस्क सकार हो गया कुतः ये इसमें आ गया परिगण में आ गया सवराधिगण में, में। अभ्य संज्ञा है कुतः कुतः कस्मात बन अकस्मात क्या है ये तसील प्रत्यय पर अस्मात बन जाएगा जिस पक्ष में तसील नहीं होगा उसमें अकस्मात और तस्सील करेंगे तो क्या बनेगा कुतः कुत्योहो जो हु प्रत्यय मिलेगा वाह हच छंद से कत ह पर रहते कुह बनता है यहाँ नहीं दिया है तो वाह हच हत्यय हो, हो जाए तो बन जाएगा इदम ईश प्राग दिशे परे हाँ, इदम शब्द सद्ध। इदम शब्द का पंचम क्या मानता है अस्मा अस्मात् अग्र अर्थ से अर्थ में इदम शब्द से पहले तसील हो जाएगा में अस्तिल इदम घसी तसील होने के बाद सुपधातुलोप होने के बाद पृथ्वी होकर के क्या रह जाएगा इदम तस इदम तस्त तस की विभूति संज्ञा है प्राग्दिशा है तो प्रहते इदम के ई सो हो जाएगा शीतोश सर्वादिश अन्यल शीत सर्वाद पुरा स्थान हो जाए ई अग्रे तस् सहकारगुर विसर् अब अन्तः इस अर्थ से तस्मा पंचमते ए उसे हो जाएगा पंचमी तसिल ए तद गशी तस सुप धातुलोपनिकाद ए तद अग्रेत है अन सूत्र से तद को अन, अन हे आदेश पुरा अन्य कालवा हो जाएगा अन अग्रेत अन्य कार्यकाल कर हो जाएगा न लोप प्रातिपदी से पदसंज्ञा से और क्या बचेगा अत अत अतः का क्या अर्थ है ऐ तस्माद और अमुषमात अमुषमात किस शब्द का रूप है अदस शब्द का अमुस्मात अर्थ में अदस गसी आगे तस्लि किस तरह से होगा पंचम तसी अधपधातुरूप हुआ पारावीद सिंह तथित क्या बचेगा अदस तस् अदस के सकार को तेदाद नाम अ पर कौन व्योति हाँ अत्यता दिना महत्वपूर्ण पर क्या बो बजा अध तह क्या बजा, बजा? फिर से तो सो सेर अध सोशादु दोम तो अमुत बनिया अमुत का क्या अर्थ है ऐ अमुस्मा यत ये क्या इसका अर्थ है है, है यस्मात यस्मात अर्थ में यत, यद गसी क्या प्रतिभा कैसे हाँ सुप्धा तुपनी के बाद ये तक तद नाम पर पूजे यत तद हो जाएगा तत तद में दो कार गया तुणीपुर बहुत बहुत शीर बहुत द्वि शब्द से भ्याम पंचमं ते पंचमैश तस्वीर प्राप्त है नी आ? पता नहीं क्यों नहीं हाँ अद्वि आदि कहाँ द्विदि को छोड़ करके परभिभ्या पर और अभी दोनों से तस्ल हो जाएगा आभ्याम तसील सी हो जाएगा अब अभि से हो जाएगा परित अभित तो बन जाएगा परितह का तो सर्वतः और अभी तक आ तो उभयतः सर्वभयाथाभ्याम ए वैसे आरती के साथ होगा सर्वर्थ उभयार्थ से ही होगा उभयतः सप्तम्याल सप्तम अंत से तरल हो जाएगा स्वाथ में कस्मिन कस्मिन सप्तमी अंत ही तरल हो जाएगा किम गि त्रल सुपधा तुल किम अगर त्र तो प्रत्यय तो क्या लगेगा कूति हो कनीिया तलगा कुत्र यद से त्रल हो जाएगा तो यस्मद फिर तद नाम हो जाएगा पर परूप हो गया यद से तस्मा तस्मा तस्मिन तस्मी तस्म तदंगी तरल सुबधा तो लोप अनुपर तदना तो क्या पर है तर्थी बहु शब्द से हो जाएगा बहुत किम सर्वना बहु बहु शब्द का सप्तम तो क्या है? बनता है, है बहु बनता है सर्वनाम है बहू बहु, बहु क्या बनेगा बहु, बहु शब्द की सर्वनाम सिंह के सूत्र से सर्वनाम नहीं बहु, बहु, साधु का जिसलिए साधु बनता है अच्छा हैं? है अच्छा ये कब्सन ही बने हाँ हाँ एकवचन है मनिका बहुशत नित्य बहुचना तो बहुस ठीक है बहुत सत्य बहुचने बहुस एक वचन वाचक भी है बहुशत एकवचन है बहु बहु सुपात बहुशत एक वचन भी है एक वचन है कि वहाँ नहीं होगा ये जो आया किम सर्वनाम बहुभ्य द्व्यादिव्ये बहु शब्द एक है बहुण संख्या ग्रहण बहुगणवतु डति संख्या यहाँ संख्या ग्रहण करना है, संख्या ग्रहण करने से बहुवचन एला बहु सुपात बहु सुपे बहु शब्द का सप्तमी एक वचन बहु बनेगा पंचमी एक वचन है बनेगा वो बहु परिमाण अर्थ है संख्या अर्थ में बहुगुणवत्तुरु रहती संख्या संख्या संख्या अरे बहु परिमाण बहुत दाल बहुदाल बहुत सुप बहु सुप है बहु सुपात बहुत सुप बहु सुपेय ये सप्तमी पंचमी एकवचन बनेगा किंतु एक बहु शब्द से ये विभक्ति नहीं है जो त्रल तहसील आदि प्रत्यय नहीं होगा संख्या से होगा इसलिए बहुत का विग्रह हो जाएगा बहुसु बहु सुप त्रल उसके बाद पर बहुत बन जाएगा इदमो हा हा हाँ इधम शब्द से ह हो, हो जाएगा तरल के तरल का अपवाद तरल प्राप्त था सत्य में अ तरल ईदम का सत्य क्या बनता है अश्विन अर्थ में इधम शब्द से ह हो, हो गया इदम गी हो। तरल होगा नहीं ह होने के बाद इदम अगर ह क्या सो तो लगे ईदम हा ईदम हो गया ह होने के बाद इधम इदम इसदम गीश सर्वाधि हो गया यह बन गया यह यहां हाँ अस्म अर्थ होगा हैं अस्म एकदम सब का, है? ना आ, अत्र, का एं? एं? अत्र है एक अद इदम... ऑन ए तद को हो जाएगा अन अत्र अश्विन अश्मिन में तो त्रल प्रत्यय नहीं होगा त्रल प्रत्यय नहीं होगा तो अत्र बनेगा इधम का नहीं बने इधम का बनेगा तो हो जाता ई हो जाता इसलिए यहाँ ए शब्द का एत ए तस्मिन शब्द से सप्तम त्रल होगा ए तद का हो जाएगा अनन पर अत्र बन जाएगा दिया नहीं इसमें अतरी बन जाएगा किमोथ किम से आत हो जाएगा वह ग्रहणम अपकृष्यते व्याण पहले आगे कहीं सूत्र है बारह तेरह चौदह तेरह का नहीं तेरह में क्या है सूत्र है देखो वर्ष दे व्रहण आगे दिया टिप्पणी में वाह हंदसी उसे वाक्य अपकर्षण वाह का अपकर्षण हो आगे सूत्र से पुरुष सूत्र को लाएंगे तो अपकर्षण पुरुष सूत्र से पर को जाने पर अनुवृत्ति कहते हैं तो अपकर्षण करके सप्तम किमोद वास याद त्रल बोलो सप्तमता किम से अध हो जाएगा कस्मिन शब्द से अत हो जाएगा पक्ष हो जाएगा कस्मिन अगर तरल किम गि कि अथ क्वाति क्व्रथमांत अति पर क्व आदेश हो गया लु प्रथमा कि क्वादेश सियादी के किम क्या सप्तमी गि अगे अथ अत, अथे अति किस किमोत फिर क्वातिशय क्वादेश हो गया ओ आके तकर उचाण के लिए गुण कह पाँच छ नंबर हाँ नी हतु तुष्मा ये तकार के हल्ते ई संज्ञा ई संज्ञा हो तो नीतू तुष्मा निषेध करना चाहिए कि तो मकार परिता तेना अनित्यता ज्ञान ज्ञापना था इधमश में जो थमो में मकार किया है वो तो थ को रखने के लिए क्या त वर्ग से इतो प्रतिषेधो अत्यधिति भारतीय दवा ऐसे भारतीय तवर्ग से इतो प्रतिषेध प्रतिषेधो अत्यधित तधित अभिन में जो न भी हो तो तुष्मा का निषेध इससे भारती के तव का इतो प्रतिषेध होगा अत्यधित तधित हो जाएगा तो तथित हो जाएगा तो किमोती के तकारी के हलते संख्या लोप हो जाएगा क्वाति क्वा हो गया क्वा अगर कहतवण पर रूप हो जाएगा क्व कहीं वारनाथ आंगम बलि वारनाथ आंगम बलि ऐसा होगा वरनाथ नहीं वर्ण कार्य किया पीछे अंग कार्य बलवान तांग वर्णाता देवला बलियम वारनाता तांगम बलियम तो अतगुणे वर्ण कार्य और आंग कार्य से पीछे वो कहीं दिया सिद्धांत क्या आम अतगुण पर रूप दिया अतगुण पर रूप कर दिया वारनाथ तांगम बलियम एक तद्धित पर भस्य लोग हे तो न्यायतः है वर्ण जो अतगुण पर रूप है गुण को लेकर कार्य है ये अंग कार्य है अंग अंग पुनर्भतु अभिद्धि। हाँ ठीक है वर्ण कार्य के अंग अंगे वबम अंगम वर्नाद अंगम बलिय वर्णकार्य के अचय अंग कार्य बलवत्त होने से ही के अच्छा यसे चे लोपकारि के व्यवर्ण है क्व अत्रपत हो जाएगा तो क्विहो कह हो जाएगा क्व इस अर्थ में और क्या शब्द बनेगा कस्म इतराभ्योपी दृश्य पंचमी साम्तितर पंचमी सप्तमी सप्तमीतर विभूतंता तसीलाद्यशिग्रहणा बवुदाद पंचमी सप्तमी अन्य विभूति से भी से तस्लादी का प्रयोग होते हैं तो दृश्य का दिर्शी दिखते हैं तो जहाँ दिखते केवल केवलभवदाद के में ही दिखते स भवान तो भवान तत्र भवान्न तो भा तथा तो भवान्न भवान तथमा तत त्र में तस्सील्य और त्रल प्रत्योवा प्रथमात तम भवती ये भी द्वितीती है तो द्वितियांत से भी तस्सली और तत्ल हो गया ऐसे प्रयोग होता है तत्व भवंता ऐसा प्रयोग करने के लिए तत् भवंतम केवल भवंतम नहीं कह करके तत्र भवंतम ऐसे तम भवंतम ऐसे प्रयोग होता है सुंदर प्रयोग के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं एवं दीर्घायु दीर्घम आयुर्स यदीर्घायु है सदीर्घायु ततो दीर्घायु तथो तत्र दीर्घायु ऐसे प्रयोग हो गया स तम दीर्घायु देवा में देवानाम प्रिय इति मूर्ख वार्तिक है जो देवानाम प्रिय देव आम प्रिय सु देव प्रिय बनेगा देवताओं को जब प्रिय कर्म करने वाले किंतु यहाँ जो देवानाम प्रिय एक पद है वार्तिक है विभूति का हुआ देव आम प्रिय समय ष्ठी समास होने के बाद शुभ धातु से लोप होना चाहिए शुभ धातु प्रातिपेद हाँ शुभधातु प्रातिपेद लोप होना चाहिए किंतु भारती के देवान प्रिय इसीच मूर्ख है मूर्ख अर्थ में देवान प्रिय बने का लोप नहीं है षष्ठी का लोप नहीं हुआ देवान प्रिय का तो मूर्ख है स देवानाम प्रिय तत्व देवान प्रिय स आयुष्मान तत्व आयुष्मान तत्व आयुष्मान ऐसे भी यहाँ भी पंचमी सप्तमी अंत तो छोड़ करके अन्त तस्सी तरह प्रत्योग होता है जैसे स भवान तथो भव उदाहरण ऐसे दीर्घायु देवानाम प्रिय आयुष्मन भी समझे न तथो आयुष्मा त्रयुष्मा देवानाम प्रिय तथो दीर्घायु ऐसे प्रयोग होता है सर्वकान्य किंग काले दा सर्व सर्वक यद इनसे काले में दाह हो जाएगा दावोजगा सप्तम कालार्थेभ्य स्वाथे दा सिया सप्तम शब्द से स्वार् में दाह दर्वस्ला में स्वाथ में दोजेगा सर्वांगी दातिपुधापुर से कि अगर दाह किम दाहन पर किम कूत्र विभूति क्या सूत्र किम क विभक्तु विभक्ति पर क दा बन जाएगा सर्वश सर्व करें कहाँ सर्व अच्छा पहले सर्वशब्द सर्वश करें तो सर्वदा सर्व किम क्यों पहले कहा सर्वशिष हाँ ये सूत्र है अच्छा सर्वस्व करेंगे पहले सूत्र सर्वस्व बनाएंगे सर्वस्व अन्यतर श्याम दी दादो दिशे सर्वस्व सो वाश्यात दी सप्तमें थे दादो प्राग दिशा पर रहते सर्व को सविकल्प से हो जाएगा सर्वस्व निकाले सर्व को स हो गया तो सदा बन गया स नहीं रहेगा आदेश होगा तो सर्वदा हो जाएगा एक करेंगे तो एक काले अन्यदा अल्ते अनदा कस्ल कदा यस्ती यदा सब सत्यादा नाम हो जाता है तस् काले तदा काल के सर्वे देशाथ यदि होगा वहाँ दा प्रत्यय होगा काले दिया रहेगा सदा नहीं सदा तो सर्वस्ले और इदमोर हिल, हिल इदम से हिल प्रत्यय सप्तम तल इतव इदम से अस्म कालेगा करेंगे तो एक शब्द सि दाहन के बाद नहीं दाने नई प्रत्यय होने के बाद एक तौ रथो इदम शब्द से एत इत आदेश प्राग परे। परे। इत आदेश उसादु थकरादु प्राग्दिशे पर एत एते तो आगे सूत्र आएगा वो भी एत इत आदेश करेगा ए तद सूत्र आएगा ये तो इधम शब्द के लिए आगे एत शब्द के लिए फिर बनेगा वसानी